महाभारत सभा पर्व सभापर्व त्रिष्टीतमोध्याय विदुर्ज के द्वारा जुए का घोर विरोध विदुर्वाच दूतमूल कलह सभ्युपै मिथो भेद महते दारुणा यदा स्थित धीतराश्रस्तपुत्रों दुर्योधन सृजते वैर मुग्र विदुर जी बोले महाराज जुआ खेलना झगड़े की जड़ है इससे आपस में फूट पैदा होती है जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि करती है यह धित्राठ पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है प्रातिपेया शांत नयसेना सबालिका दुर्योधनापराधे नापस्य सर्वश दुर्योधन के अपराध से प्रतिप संतनु भीमसेन तथा बाल्हिक के वंशज सब प्रकार से घोर संकट में पड़ जाएंगे कुरकुल के एक पूर्वपुरुष दुर्योधन उपय सक्षेम राष्ट्रादोहती विषाण गौरी वमदा स्वयमारुज तेत मन जैसे मत वाला मदोन मत होकर स्वयं ही अपने सींगों को तोड़ लेता है उसी प्रकार यह दुर्योधन मदान्धता के कारण स्वयं अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है मनती राज कवि स्वामस मन दृष्टि नाव समुद्रेव समुद्रे नेत्र आरुह्य घोरे व्यसने राजन जो वीर और राज मनुष्य अपनी दृष्टि की अवहेलना करके दूसरे के चित्त के अनुसार चलता है वह समुद्र में मूर्ख नाविक द्वारा चलाई जाती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य के समान भयंकर विपत्ति में पड़ जाता है दुर्योधन गृहते पांडवे न प्रियायसे तत्व अति नर्मा जायते तो विनाश यनाश मुपैतिपुनसा दुर्योधन नंदन युधिष्ठिर के साथ गाँव लगाकर जुआ खेल रहा है साथ ही वह जीत भी रहा है यह सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो किंतु आज का यह अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है जिससे अगणित मनुष्यों का संहार होगा आकर्षस्ते वाक्फ सुप्रणी तो हृदय प्रौढ़ो मंत्रण कलहस्तवाय अचि तो नीमत सुबंधुना जुआ अधला है परन्तु शकुनि ने इसे उत्तम मानकर यहाँ उपस्थित किया है यह जुए का निश्चय आप लोगों के हृदय में गुप्त मंत्रणा के पश्चात स्थिर हुआ है परंतु यह जुए का खेल आपके अपने ही बंधु युधिष्ठिर के साथ आपके विचार और इच्छा के विरुद्ध कलह के रूप में परिणित हो जाएगा प्रतिपेया शांत नवाषणुम काव्याम वाचम संसद कौरवाणाम वै स्वानरम प्रज्वलितम सुघोरम मायाध्व मंद मनु प्रपन्ना प्रतीप और संतनु के वंशजों कौरों की सभा में मेरी कही हुई बात ध्यान से सुनो यह विद्वानों को भी मान्य है तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर वैर की धकती हुई भयानक आग में ना कूदो य मंडु पांडवो जात शुर्न संयचेद क्षमता भूतोदर शसाची यमौच कॉत्र द्वीप सैत्ले वस्त ज्वे के मद में भुले हुए अजात शत्रु शत्रुयुधि जब अपना क्रोध न रोक सकेंगे तथा भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव भी जब क्रुद्ध हो उठेंगे उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों का कौन आश्रय दाता होगा महाराज प्रभु स्व धना नाम पुरा बहुविता पांडवास्यास्व किमते हार्थान हा महाराज आप जुए से पहले भी मन से जीतना धन चाहते उतना धन पा सकते थे यदि अत्यंत धनवान पांडवों को आपने जुए के द्वारा जीत ही लिया तो इससे आपका क्या होगा कुंते के पुत्र स्वयं ही धन स्वरूप हैं आप इन्हीं को अपनाइए जानी महे देवी तम सौ बल्शस् वेद दूते नृतिम पर्वती यकुने सत्रा तो भारत पांडवे जान मैं सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है यह जानता हूँ यह पर्वती नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है मेरी इच्छा है कि यह सपने जहाँ से आया है वहीं लौट जाए भारत इस तरह कौरवों तथा पांडवों में युद्ध की आग न भड़काओ य महाभारती सभा परवड़ी द्योत परवड़ी विदुरवाक्य त्रिष्ठतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में के विषयक तिरसठवा अध्याय पूरा हुआ